भावार्थ इस मंत्र में me, वाचक् उत्पोमा अलंकार है जो किसी को नहीं मारता उसको मारने की इच्छा कोई नहीं करता जो पुरुष बहुत शास्त्रों को पढ़ने और सुनने की इच्छा करता है वह अति होता है जो जैसी भावना से प्रजा में व्यवहार रखता है उसके साथ प्रजा भी उसी भावना से व्यवहार रखती है भावार्थ जब मनुष्य विद्वानों की विद्या पदवी को प्राप्त होते हैं तब उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं भावार्थ विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि जैसे बुद्धिमान विद्वान सृष्टि और आत्मा की विद्या ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करते हैं वैसे ही विद्या वृद्धि के लिए प्रयत्न करें भावार्थ हे मनुष्यों जिस धर्म पुरुषार्थ में विद्वान लोग तुम लोगों को प्रेरणा करें तो जैसे हम लोग उनकी आज्ञा अनुकूल व्यवहार करके विद्या और धन को प्राप्त होवें वैसे ही उन पुरुषों की आज्ञा अनुसार करके आप लोग भी विद्या और धन युक्त इस सुक्त में अग्नि और विद्वान पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगत है यह जानना चाहिए यह 11वां सुक्त और 10 वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 12वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अध्यापक और उपदेशक का विषय कहते हैं भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशक पुरुषों जैसे वायु और सूर्य संपूर्ण जगत के रक्षाकारक हैं वैसे ही विद्या और उत्तम शिक्षा से संपूर्ण जगत के रक्षक होइए फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे अध्यापक और विद्या उपदेशक लोगों जो पुरुष विद्या के उपदेश ग्रहण करने के लिए आप लोगों की शरण आवें उनकी जैसे वायु सूर्य जगत की रक्षा करते हैं वैसे निरंतर पालना करो फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि मूर्ख लोगों का संग त्याग के और विद्वानों का संग करके उत्तम आचरण करने से इस संसार में ऐश्वर्य का संग्रह करके सदा ही आनंद युक्त रहें अब राज धर्म विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो राजा लोग शत्रुओं के जीतने और शत्रुओं से नहीं हारने वाले न्यायकर्ता पुरुषों का सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं उनका सर्वदा विजय होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो पुरुष पृथ्वी आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं वे ही युद्ध और न्यायाचरण कर सकते हैं भावार्थ सभा अध्यक्ष आदि मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर एक सम्मति से दुष्ट पुरुषों को उत्तम स्थानों से दूर कर और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करके धर्म पूर्वक व्यवहार से राज्य प्रबंध करें फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे ईश्वर की सृष्टि में सूर्य आदि पदार्थ नियम के साथ अपने-अपने मार्ग पर चलते हैं वैसे ही मनुष्य लोग भी धर्मयुक्त मार्ग में चलें फिर राजधर्म विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो वायु और बिजली के संयोग के समान परस्पर सेना और सेना के स्वामी प्रेम भाव से विरोध छोड़ के वार्ताव करें तो संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हों अवर्थ जो राजा लोग राजकार्य में सब प्रकार से निपुण सेना और सेना के स्वामियों को अधिकार देते हैं उनका सब काल में विजय ही होता है इस सुक्त में इंद्र अग्नि अध्यापक उपदेशक और सेना तथा सेना के स्वामी के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह तीसरे मंडल में 12वां पहला अनुवाद और 12वां वर्ग समाप्त हुआ कब सात ऋचा वाले 13वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान लोग क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो लोग आप लोगों का सत्कार करते हैं उनका आप लोग भी सत्कार करें जैसे विद्वजन विद्वान पुरुषों से विद्यायुक्त शुभ गुणों को ग्रहण करते हैं उन विद्वान जनों की आप लोग भी सेवा करें और हम लोगों को उत्तम गुण प्राप्त हों ऐसी इच्छा करो भावार्थ हे मनुष्यों जिसकी कीर्ति आकाश और पृथ्वी में व्याप्त जिसके न्याय से प्रशस्त रक्षा आदि कर्म होते हैं उसी विद्वान सभापति का रक्षा आदि के लिए तुम आश्रय करो भावार्थ हे मनुष्यों जो पुरुष अपने आप धर्मात्मा जितेंद्रिय सत्य का प्रचारक श्रेष्ठ गुणों का देने और ग्रहण करने वाले स्वभाव का धर्म में प्रवर्तन करता हो उसकी संपूर्ण उपायों से सेवा करो भावारथ गृहस्थ लोगों को चाहिए कि सर्वदा सुखोत्पादक गृहों को निर्मित करके और जल स्थल अंतरिक्ष मार्ग से गमन के लिए उत्तम वाहन तथा अन्य यंत्रादि साधनों को रचकर संपूर्ण समृद्धियां संचित करें फिर उनसे अपना विज्ञान बढ़ावें फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोगों को इस संसार में श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रय करना दुष्टों का संग त्यागना विद्या धन की वृद्धि करनी और विद्या विनय से युक्त राजा का सेवन करना योग्य है ऐसा समझो भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के शरण जाके प्रथम से ब्रह्मचर्य विद्या आदि का ग्रहण तदनंतर धन ऐश्वर्य की वृद्धि के उपाय की प्रार्थना करें और फिर धन को प्राप्त हो के उत्तम विद्यावान पुरुषों और श्रेष्ठ मार्ग में खर्चे भावारथ मनुष्यों को चाहिए कि परम ऐश्वर्य युक्त ईश्वर वा किसी विद्वान पुरुष से प्रार्थना करके प्राप्त योग्य विद्या ऐश्वर्य उत्तम संतान श्रेष्ठ बल पुरुषार्थ से बढ़ावें जिससे सब जनों को शीघ्र वृद्धि कर सकें इस सुक्त में विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 13वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 14वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र से शिल्प विद्या विषय को कहते भावार्थ जो मनुष्य पदार्थ विद्या में कुशल होकर हाथ की कारीगरी से यंत्र कला सिद्ध करके बिजली से चलाने योग्य को रचे तो वे अत्यंत सुख को प्राप्त होवे अब पढ़ने पढ़ाने रूप विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे विद्यार्थी लोग नमस्कार आदि सेवा से अध्यापकों को प्रसन्न करें वैसे अध्यापक लोग उत्तम शिक्षा रूप विद्या दान से विद्यार्थियों को प्रसन्न संतुष्ट करें मनुष्यों को नियम का आश्रय करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जैसे ईश्वर से नियत की संध्या और प्रातः समय की वेला नियम से वर्तमान हैं और जैसे चतुर कारीगरों से बनाए गए कला यंत्रों से युक्त वाहन नियम सहित आते जाते हैं वैसे ही अपने आप नियम पूर्वक व्यवहार करके नियत यानों को रच के अपनी इच्छा अनुकूल व्यवहार को उत्तम प्रकार सिद्ध करें फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से विद्या द्वारा उपकार ग्रहण करें तो वे परस्पर मित्रों के तुल्य सुख भोग करें फिर अध्यापक और अध्येता के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे अध्यापक लोग शिष्यों की विद्या विषेढ़ी इच्छा को संतुष्ट करते हैं वैसे ही विद्यार्थी जन भी अध्यापकों के मनोरथ को सफल करें और सब काल में संपूर्ण पुरुष विद्या आदि शुभ गुणों को देने वाले होएं भावार्थ सकल शिष्य अध्यापक राज पुरुष और प्रजा जनो को चाहिए कि वैर आदि दोषों को त्याग परस्पर स्नेह उत्पन्न करके मेल कर असंख्य धन विज्ञान परस् पर बढ़ा अब विद्वानों के तल्य अन््य लोग आचरण कर। इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ संपूर्ण मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान लोग धर्म कर्म करें वैसे वे करें और संपूर्ण जन एक सम्मति करके इस संसार में विद्या और सुख की उन्नति करें इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह समझनी चाहिए यह 14वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ अब तृतीय मंडल में सात ऋचा वाले 15वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहा है भावार्थ विद्वान लोगों को चाहिए कि स्वयं दोष रहित हों औरों के दोष छुड़ा और गुण देकर विद्या तथा उत्तम शिक्षा से युक्त करें जिससे सकल जन पक्षपात शून्य न्याय युक्त धर्म में दृढ़ भाव से प्रवृत्त होवें फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे गर्भाशय में वर्तमान पुरुष गर्भों के स्वरूप को नहीं जानते हैं वैसे ही निद्रा अवस्थापन और अविद्या में लिप्त पुरुष विज्ञान से रहित होते हैं और जैसे जन्म धारण होने से अनंत शरीर सहित जीवात्मा प्रकट होता है वैसे ही निद्रा को त्याग के प्रातः काल में जागृत पुरुषों के सदृश अविद्या को त्याग के विद्या में कुशल जन प्रशंसनीय होते हैं